वेदांत का विषय व आत्मा ब्रह्म और इसको प्रमाण करने वाला जो प्रमाण हो गया वो पारमार्थिक टीका तो तो तो दो सौ बत्तीस कृष्ठ में टीकाने तत्प्रतिपादन तो तो तो पदार्थ प्रतिपादनाधीन तत्प्रतिपादन तो तो तो अनुसार सप्तम तो तो का ठीक तो जिसका बीच में ऐक्य प्रतिपादन किया जाएगा वो पहले पदार्थ का प्रतिपादन होना चाहिए तक्यम अर्थात तत्प्य से प्रतिपादन पदार्थ प्रतिपादन अधिनम अतः पदार्थो इति निरूप्य निरूपण पहले करते हैं है ज्ञान तक्यधीन ज्ञान अर्थात तत्व पदार्थ का ज्ञान होने से ही ऐक्य ज्ञान का होगा इति अर्थात अतः इसलिए टीका में दे दिया हेतु तो से प्रथम प्रमाण से होगा टीका में तत्व पदार्थ का निरूपण तत् और तुम का बीच में ऐक्य प्रतिपादना किया जाएगा उसमें तत्पद का क्यों पहले निरूपण करते हैं इसके लिए टीकाकार कहते हैं प्रथम उपातत्वात्थ तत्व में प्रथम तत्व है और तत्पदार्थ का निरूपण प्रथमे करने में तीन हेतु दे दिया तत्व मसी में प्रथम तत्पदार्थ है और प्रत्यक्षादि आदि अगोचर है अनुभव में आता है तत्व तो अनुभव में नहीं आएगा प्रथम और अभ्य अभ्य अर्थात अधिक से तथा पदार्थ का निरूपण पहले करते है अभ्यर्त इसमें धातु है अर् योग्य अधिक योग्य होने से ऐसे माता से पिता से पूर्व निवाद किसको होगा पिता था। माता माता को अभ्यम चूज्य अर्थात पूजित मूल में इति तत्र त्र लक्षण दिवध तीका में दया प्रमाण मध्ये लक्षण प्रमाण ये दोनों का बीच में लक्षण दो प्रकार की अभी तत्पद का विचार चलेगा तो लक्षण दो प्रकार के आगे टीका में कहते हैं असाधारण तो धर्मो लक्षण तो ये लक्षण लक्षणम दो प्रकार के क्या मूल में कहते हैं स्वरूप लक्षण तटस्थ च इति ये दो प्रकार के लक्षण हुआ पहले स्वरूप लक्षण टिका में इसको कहते हैं स्वरूपम सद व्यावर्तकम इति स्वरूप होता हुआ व्यावर्तक मुख्य स्वरूप लक्षण ये मुख्य लक्षण है स्वरूप होता हुआ व्यावर्तक ये मुख्य लक्षण है इसका विलक्षण करते हैं मूल में तत्र स्वरूपम एव लक्षण स्वरूप लक्षण यथा सत्याधिक ब्रह्म स्वरूप लक्षण सत्य ब्रह्म का स्वरूप है तो स्वरूपम सद लक्षण लक्षण होता है दे दिया यथा सत्याधिका उसके लिए कहते हैं तत्पदार्थ लक्षण से प्रकृत अभी तत्पदार्थ का लक्षण का विचार आरंभ हुआ इसलिए लौकिक प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र इति अनुदारित लोक में स्वरूप लक्षण कहते हैं प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र चंद्र का ये स्वरूप है प्रकृष्ट प्रकाश को नहीं दिखा करके वैदिक में तद उदाहरती क्यूँकि तत्पदार्थ का लक्षण करना है ये वैधिक बात है इसलिए का उदाहरण नहीं दिया दिए टीकाकार कह कि लोक में प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये स्वरूप लक्षण का उदाहरण किया जाता है आदि पदे नग्रह जो मूल में कहा यथा सत्याधिकम आदि कहने से ज्ञानम अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंत ये तत्पद का स्वरूप लक्षण है आगे टीका में सतचित सतचित अनंतात्मकम एक ये सत्यम ज्ञानम ज्ञानम के लिए टीका मिली चित्ञ है सतचित अनंतात्मकम एकमे लक्षणम केत्यादि प्रत्येकम अन्य दूसरे लोग कहते हैं ये अर्थात तीन अलग अलग लक्षण है मूल में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्मे ती व्यजानात इति सूते हैं तो ब्रह्म का स्वरूप हो गया आनंद स्वरूप सत चित सत ज्ञानम अनंतम यह सब उसका स्वरूप <coughs> आगे है टीका में ननु असाधारण धर्म लक्षणत्वात् आपने कह दिए कि अभी स्वरूप लक्षण और लक्षण का धर्म भी कह दी असाधारण धर्मो लक्षण तो धर्म लक्षणम जो धर्मी होगा वो लक्ष्य होगा तो धर्म और धर्मी ये दोनों परस्पर से भिन्न होना चाहिए अभी आप धर्म को लक्षण बनाते हैं और कहते हैं कि ये धर्मी का स्वरूप ही है अर्थात धर्मी ही है तो धर्मी धर्म कैसे हो जाएगा लक्ष्य लक्षण कैसे हो जाएगा ये तो विरुद्ध हुआ नसाधारण धर्म से लक्षणत्वात्वृत्ति धर्म तो अभावत जो लक्षण होगा वो लक्ष्य में रहेगा आप अगर स्वरूपों को यहाँ लक्षण बना देते हैं स्वरूप तो स्वृत्ति नहीं है स्वयं में स्व नहीं रहेगा अभाव कथम सत्याधिकम स्वरूप लक्षण है सत्यत्व बोल करके कोई धर्म नहीं रहता ब्रह्मा ही तो स्वयं सत्य है ये लक्षण कैसे होगा मूल में ननु स्वस्थ स्वृत्ति तो अभाव कथम लक्षणत्व अर्थात सत्यम ज्ञानम ये सब लक्षण कैसे बनेंगे सिद्धांत कहता है कि की नीका अच्छा, मैं धर्म पारमार्थिकव विभक्षणे गौरवात ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ये सब जो कहते हैं लक्षण ये सब को कोई पारमार्थिक न माने अतः सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व जो ब्रह्म में रहेगा ऐसा ये कोई धर्म पारमार्थिक नहीं है अगर आपको चाहिए कि लक्षण तो उसमें रहने वाला हो तो सिद्धांत कहते है कि सत्यत्म ज्ञानत्म अनंतत्व ये लक्षण होगा किन्तु ये सब कोई पार्थिकीज नहीं है पारमार्थी मानने से गौरव होगा मूल में इसको कहते है न स्वस्व स्व अपेक्ष या धर्मी धर्म भाव कल्पनाया लक्ष्य लक्षणत्व संभव स्वस्वेक्ष धर्मी धर्म भाव कल्पना कर लेंगे तो करके लक्ष्य लक्षण तो संभवात हो जाएगा सो ही सो में धर्म बन जाएगा तो सो सो में कैसे धर्म बन जाएगा कहते जैसे लोग में आप देते हैं प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र तो जैसे देते हैं बनी का लक्षण कैसा है कहेंगे प्रकाशात्मक ये उष्ण ये सब कहते हैं तो ये उसका मतलब स्वरूप लक्षण ही है तद तो उत्तम तो ये जो लक्षण स्वरूप लक्षण बोल करके ग्रंथकार कहें इसके लिए वो प्रमाण भी देते हैं पद्म पदाचार्य का ये श्लोक है पंचपालिका में आनंदो विषयानुभव नित्यत्वं चेत सन्ती धर्म अपृथक् चैतन्य पृथक इव अवभाषंते आनंद विषयानुभव विषय अनुभव अर्थात ज्ञान नित्यत्व तो आनंद सत्य विषय अनुभव, विषयानुभव नित्य निर्था सत्यपोल करके कह दिया विषय अनुभव कचित और आनंद आनंद अथवा सत्य ज्ञान आनंद आनंद आनंद विषय अनुभव अनद विषयानुभव चीत ज्ञान सक च इति सामनाथक धर्मा सी ब्रह्मणी एर्मा स कहते ब्राह्मणी धर्मा संति तो पृथक हो जाएंगे कहते अपृथक होने पर भी चैतन्य पृथक पृथक जैसा लगते हैं उनका जो स्वरूप दिखता है धर्मी धर्म समाश होने से प्रातिपदिक तो धर्मो अस्थिति धर्मिन जो समास हो जाएगा धर्मी च धर्म तो प्रथमांत होगा तो सुपर में आ गया तो शौच से दीर्घ होगा धर्मी होगा अगर समास में आ गया घटक पद धर्मीन हो गया नोक प्रतिपदिक द्वितीय लक्ष्य ती प्रथम लक्षण हो गया स्वरूप लक्षण द्वितीय लक्षण क्या है तटस्थ तटस्थ लक्ष्य मूल में तटस्थ लक्षण अंकु लक्ष्य कालम तदेव ये क्षम सती ये टीका में प्रथम पृष्ठा में दिया था लक्ष्य लक्ष्य कालम अनावस्थित सती लक्ष्य जितना समय तक रहेगा ये लक्षण उतना समय तक नहीं रहेगा नहीं रह करके भी तद व्यावर्तकम तद अर्थात लक्ष्य ये लक्ष्य का व्यावर्तक है तदेव ये हो गया तटस्थ तो लक्षण यथा गंधवत्व पृथ्वी लक्षण जो गंधवत्म पृथ्वी लक्षण हुआ तो ये यावत लक्ष्य काल रहेगा गंधवत्व उत्पत्तिक्षण में नहीं रहेगा और नया एक लोग कहते हैं महाप्रलय परमाणु तो जब महाप्रलय होगा उस समय में परमाणु में कोई गुण क्रिया कुछ नहीं रहेंगे नहीं रहने से उत्पत्ति काल घटा तो प्रलय में परमाणु प्रलु रहे नहीं रहेगा कोई संबंध नहीं रहेगा लेकिन ये परमाणु तो ये मानते परमाणु ये तो परमाणु मैं जो पृथ्वी है पृथ्वी का रूप रसक अंधस् पर से नित्य है, नहीं।, नहीं, है। नहीं।, नहीं है नहीं है तो नहीं रहेंगे उत्पन्न होंगे परमाणु कैसे परमाणु नित्य बहुत महाप्रलय नित्या, नित्या में, में। हाँ, वो तो कहते हैं से इसलिए महाप्रलय व्यवहार कहता है एक अबांतर प्रलय वही लोग मानते हैं अवान्तर प्रलय में सारे कार्य का विनाश हो जाएगा और महाप्रलय में ना अवांतर प्रलय में सारे द्रव्य कार्य का विनाश हो जाएगा और महाप्रलय में गुण क्रिया ये विनाश हो जाएंगे ये रहेंगे ऐसा अबांतर प्रलय महाप्रलय का है हाँ वो तो पाकज हम ये हम ये पाकज अवंतर क्रिया अपना वृत्त मनोर व्यक्त है ये हिंदी में दिया जाता है तो, अवंतर प्रलय महाप्रलय ये दोनों मानते हैं अबांतर प्रलय में कार्य द्रव्य का विनाश हो जाएगा और महाप्रलय में ये तो, ये भी सब नाश हो क्रिया ये भी सब सब सब नाश नाश हो हो जाएंगे जाएंगे क्रिया परमाणु अलग हो जाएंगे परमाणु रहेंगे परमाणु रहेगा परमाणु कहा प्राणी होगा अदृश्य के चलते उनमें फिर क्रिया होगा क्रिया होने से फिर फिर आगे चलेगा उत्पन्न हो जाएगा अर्थात जितने सारे अनित्य पदार्थ परिवर्तनशील हो महाप्रलय में कुछ नहीं रहेगा तो ना सब नाश हो जाएगा फिर प्राणियों का अदृश्य से फिर बनेगा इसी वजह महाप्रलय परमाणु सु उत्पत्ति काल घटा रिशु गंध इसलिए यावत लक्ष्य काले नहीं रहा तो ते महाप्रलय इसको टीका में कहते हैं स्वरूप लक्षण अति प्रसंग निराशा सत्यंतम मूल में दिया यावत लक्ष्य कालम अनावस्थित सति अगर नहीं कहेंगे खाली कहेंगे व्यावर्तकम व्यावर्तकने से स्वरूप लक्षण ही व्यावर्तक है इसलिए सत्यंतम कह दिया लक्ष्य तो अवृत्ति तादृश धर्म अति व्याप्ति निराकरण व्यावर्तकम खाली कहेंगे यावत लक्ष्य कालम अनावस्थितत्व ये तटस्थ लक्षण अभी ये जो पृथ्वी का तटस्थ लक्षण तो, तो कह देंगे कि स्पर्श तो पृथ्वी में भी रहेगा अच्छा, जैसा जल का जल का तटस्थ तो लक्षण कहें यावत लक्ष्य कालम अनावस्थित सत्य गंध जी। जल जितने समय तक रहेगा तो गंधव नहीं रहेगा उसमें यावत लक्ष्य काल अर्थात कभी नहीं तो कहेंगे तो ये तो फिर लक्ष्य में बिल्कुल नहीं रहने वाला को भी आपको ये लक्षण घट जाएगा इसलिए कहते हैं लक्ष्य अवृति तय अति व्याप्ति निराकरण व्यावर्तक भी होना चाहिए अर्थात लक्ष्य में रहना भी चाहिए जितने समय लक्ष्य रहेगा पूरा समय नहीं तो तो प्रतिपत्ति अर्थम लौकिकम उदाहरती यथा गंधवत्व पृथ्वी लक्षण परमते न आह महाप्रलय इसे कहते हैं नया के लोग महाप्रलय में परमाणु में गंध नहीं रहेगा कहते है परमत वेदांत मत में तो महाप्रलय में परमाणु भी नहीं रहेगा तो इसलिए है बुल बुल न, ये परमत बिल्कुल और उभय मत है ने हो अथवा ये न्यायिक हो उत्पत्ति काले घटा दे सुगंध अभाव दोनों तो ही नहीं मानेगे नहीं माने। प्रमाणित तो मानते नहीं है ना वेदांत नहीं मानते प्रलय में नहीं रहेगा अभी मानते रहेगा परमाणु परमाणु अर्थात ये पंचीकृत होने के बाद परमाणु बनेगा क्रम से सब प्रक्रिया में परमाणु थोड़ी देते सीधा वायु वायु वायु से, तप, आ, से ये सो वो परमाणु अवस्था नहीं है वो तो परमाणु परमाणु नहीं है जो हो जाएंगे तब आएगा अपीकृत तो व्यापक तो है उससे परमाणु नहीं आगे उभय मत आगे है में प्रकृत ब्रह्म ब्रह्म का ये तटस्थ लक्षण क्या है तत्त लक्षण तटस्थ लक्षण किम इतः मूल में कहा प्रकृते च चगत जन्मादि कारणत्व ये तटस्थ लक्षण है जी. जगत जन्मादि कारण जगत आगे जन्म के आगे आदि और कारण तीन पद ये तीन पद का टीका में देते है माया दे जगत अंत पातवात जगत जन्माधिकारण जगत कहने से ब्रह्म को छोड़कर के बाकी जितने सब जगत तो होने से इसमें माया भी आ गया तो मायादि का जन्माधिकारण माया तो जन्म होता ही नहीं इसलिए ये लक्षण दोष ग्रस्त हो जाएगा ये कहते हैं टीका में माया दे रगत अंत पातित्वात जगत जन्मादि कैसे घटेगा मूल में आगे कहते हैं अत्र जगत पदे कार्य जातम विभक्षितम अनादि पदार्थ को नहीं लेना है कार्य कार्य जातम सकल कार्य का जो कारण है एक जातम क्यों कहा ठीक है हम कहते हैं कुला अतिव्याप्ति अति जातम नहीं तो कार्यम प्रति कारणम घट प्रति कारण कुम तो उसमें भी ब्रह्म का तटस्थ लक्षण चला जाएगा इसलिए कहते हैं कार्य जातम समस्त कार्य के प्रति जो तटस्थ लक्षण जो कारण होगा ठीक है मैं कार्य मात्र सकल कार्य के प्रति कारण कारण तुम अपनी प्रधान आदि साधारण आदि आदि कहने से जो वेदांति लोग कहते हैं माया तो कारण तुम अगर आप जगत का जन्मादि कारण कहेंगे ये ब्रह्म का लक्षण जगत जन्मादि का कारण तो माया जी है तो इसलिए कारणत्वमपि तो अभी प्रधान आदि साधारणम संख्य लोग कहेंगे प्रधान है जगत का कारण वेदांति लोग कहेंगे माया है जगत का कारण इति अतः इसलिए कहा मूल में कारणत्व च कर्तृत्व तो मूल में अंतिम पंक्ति कारणत्व च कर्तृत्व कर्तृत्व होने से ये चेतन धर्म होगा जड़ धर्म होगा चेतन धर्म इसलिए प्रधान माया इत्यादि में जाएगा नहीं तो कर्तृत्व अतो अविद्याद न अतिव्याप्ति अविद्या में ही लक्षण अर्थात माया में प्रधान में ये लक्षण जगत जन्मादि कारणत्व में नहीं जाएगा आगे दक्षिण पार्श्व में टीका में एवं अपी कथम निराश अर्थात प्रधान में कारणत्व अगर आप कर्तव इतने खाली कारण का अर्थ कह देंगे जो कर्ता बनेगा तो प्रधान इत्यादि में क्यों नहीं जाएगा प्रधान कर्ता होगा तो इसलिए ये सिद्धांत कहता है कि कर्तृत्व का लक्षण कुछ अलग है जो प्रधान में जाएगा नहीं मूल में कर्तृत्व तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिम जो न्यायिक लोग कहते हैं तो कर्तृत्व तद उपादान तदर्था कार्य तत्न तत्त्व तथा कार्य कार्य का उपादान उपादान को विषय करने वाले अपरोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष चिकित्सा अपरोक्ष अपरोक्ष ज्ञान और चिकित्सा चिकित्सा इत्यादि तो में अपरोक्ष नहीं अपरोक्ष तो केवल ज्ञान के साथ उपादान गोचर अपरुक्ष ज्ञान और कृति ये सब चेतन धर्म है चेतन धर्म होने से प्रधान में जाएगा नहीं इसमें प्रमाण दिखाते हैं ईश्वर से उपादान गोचर अपरुक्ष ज्ञान सद्भाव जो ईश्वर है ब्रह्म शब्द से जिसको कहा जाता है जगत जन्मादि कारण उपादान गोचर अवरुक्ष ज्ञान ईश्वर को है इसमें प्रमाण देते हैं यह सर्वज्ञ यद यमय तप तस्मा ब्रह्म नाम सर्वज्ञ सर्वज्ञ यीका में कहते हैं सामान्यतः जानाति और सर्विद कहते हैं विशेषतः जानाति तो जो ज्ञानी होता है वह सर्वज्ञ होता है सामान्य तो सब जानता है ये क्या है कहते ब्रह्मो तो ये सामान्य तो सबको जानता है किंतु ईश्वर विशेष तो विशे जानते हैं कहते तो पृथ्वी का भूतल का 50 किलोमीटर नीचे क्या है ये ज्ञानी बताया नहीं किंतु तो ईश्वर बताएंगे ये सर्वविद अर्थात विशेष तो भी सब चीज जानते हैं ईश्वर यानी का अंत अत्यंत शुद्ध हो गया सारी चीजें शुद्ध तो हो गया तो फिर भी ईश्वर जैसा सामर्थ्य नहीं आएगा इसलिए ज्ञानी सृष्टि नहीं कर पाएगा जैसे ईश्वर कर पाएगा इसलिए ज्ञानी ईश्वर में उतना अंतर रखा जाता है नहीं तो दोनों बराबर का खाली इसमें सृष्टि सामर्थ्य नहीं जो योगी हो जाता है अर्थात तो योग सिद्ध होता है जिसका प्रकृति के ऊपर नियंत्रण आ जाता है ये पतंजलि योग सूत्र में विचार किया जाता है वो सृष्टि कर देगा तो किन्तु प्रधान जितना सृष्टि करेगा ये पूरा पूरा सृष्टि ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ज्ञानी जो है वो शरीर को तो व्यवहार करेगा इसलिए शरीर का सृष्टि में उसका शरीर नहीं होने से भी आगे मन को जाएगा क्या मन को व्यवहार करके शरीर को सृष्टि करेगा अब तो ये मन को सृष्टि कौन करेगा वो तो स्वयं नहीं कर पाएगा इसलिए ईश्वर और योगी इसका सृष्टि में तो थोड़ा अंतर रहेगा उनके पास में तो इतना तप आ जाता है ना ज्ञानी के पास में भी योगी में भी तप आएगा योगी योगी से तो, तो ज्ञानी में, में। है तो है मतलब संकल्प तो किसको ले कर देता न कभी संकल्प मतलब हो जा सकता है उनके योगी के पास में भी वो प्रबल तप के कारण इतना कर देते ज्ञानी के पास सिद्धि होगा ये कोई जरूरी नहीं है सिद्धि ये मन की एकाग्रता का एक सूचक है ज्ञान ये समझ जाने का एक सूचक है अर्थात तो कोई समझ गया कि शरीर मनोबुद्धि इत्यादि से हम एक भिन्न पदार्थ समझ गया अर्थात तो उसका संशय विपरीत निश्चय हुआ किंतु तो उसको रोटी भी दो बेलना नहीं आए, भी हो सकता है उसके पास नहीं रहेगा नहीं जैसे योग में का कंठ देश में अगर ध्यान करेंगे तो ये मन जाएगा ना वो योगी है ना नहीं तो लेकिन इनका तो सारा इंद्रिय निग्रह हो गया मन निग्रह हो गया ज्ञानी कहता तो? तो फिर वो तो कहीं जरूरी जरूर नहीं, नहीं। क्यूँ ज्ञानी मन पूर्ण मात्रा में निग्रह हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है नहीं साधन चतुष्ट में आज्ञान संतम इत्यादि करेंगे तो इंद्रिया मन इत्यादि हो जाएगा अर्थात कुछ मात्रा तक आवश्यक है किन्तु पूर्ण मात्रा तक होना आवश्यक नहीं है इसलिए शास्त्र में विचार आता है ज्ञानी दो प्रकार के होंगे एक एक कृतोपास्थी मार्ग में ज्ञानी और एक कृतोपास्थी नहीं उपासना करके जो ज्ञानी होंगे और जो उपासना नहीं करके ज्ञानी हो जाएंगे एक एक कर्म मार्ग में जा करके ज्ञान मार्ग में चले जाए और कुछ उपासना करके कर्मों के बाद उपासना करके ज्ञान मार्ग के जो लोग उपासना करके ज्ञान मार्ग में जाएंगे उन लोगों को जीवन मुक्ति का महान लाभ मिलेगा क्योंकि उनका चित्त एकाग्र और रहेंगे जैसे छोटे महाराज वगैरह थे तो समाधिस्थ रहेंगे अधिक समय क्योंकि वो उपासना करके पहले चित्त को एकाग्र कर लिए किंतु जो लोग उपासना नहीं करके ज्ञान मार्ग में आ करके बात समझ गए अनुभव में उनका हो गया ज्ञान तो हुआ किंतु उपासना का दृढ़ता नहीं रहने से उनका चित्त में इतना एकाग्रता नहीं रहेगा नहीं रहने से बोधे तिबद्ध हो बोधे पूर्णे बोधे तदन्यौ द्वो प्रतिबद्ध यदा तदा मोक्षो विनिश्चित किंतु दृष्टम दुखम न न ऐसे पंचदशी में तो कहा जाता है बोधे पूर्णे बोध तो पूर्ण हो गया किंतु अन्य दो अर्थात तो वैराग्य और थी ये दोनों अगर पूर्ण नहीं हुआ तब तो मोक्ष विनिश्चित किंतु दृष्टम दुखम अर्थात तो उसका प्रारब्ध भी बचा हुआ है ये तो उसका कुटपुट तो उसका चलता रहेगा तो इसीलिए प्राय ज्ञान होने के बाद भी चतुर्थ के बाद तो फिर उनका वही दिशा में चलेगा कि अब लग जाएंगे अर्थात तो बाहर से हटाना अर्थात उपासना दिशा में लग जाए लग जाएंगे अर्थात तो उसका अंतकरण क्या अगर इसी प्रकार डिजाइन होगा वो धीरे धीरे और अंदर, अंदर अंदर चलेगा वो बाहर को फैलाएगा नहीं कुछ हो जाएंगे चतुर्थ भूमिका में, में जैसे ज्ञान होगा ज्ञान हो अथवा झलक हो कुछ हो फिर तो फैलाएंगे तो बटल रिक्शा का जैसे सब निकलता है ना ऐसे फैलाएंगे कुछ किंतु ऐसा आएंगे कि और फैलाएंगे नहीं धीरे धीरे धीरे धीरे और सिकुड़ेंगे अंदर की दिशा में चलेंगे और कुछ होंगे ज्ञान होने से पहले उपासना करके इतना सिकुड़ गए हैं पहले से ही उनको जैसे ज्ञान होगा वो कहते हैं जो स्वाति नक्षत्र का जल मिलने के बाद वो जैसे वो अंदर चला जाता है मुक्ता बनाने वाला जो होता है तो जब स्वाति नक्षत्र आएगा बारिश होगा तो वो समुद्र में ऊपर आ जाएगा आकर के खुल करके वो जल बिंदु को ले लेगा फिर अंदर डूब जाएगा डूब करके वो मुक्ता बनाता है इसी प्रकार की उपासना मार्गो से जो लोग आए हैं वो लोग का जैसे ही ये तत्व का बोध हो जाएगा वो फिर चुप हो जाएगा क्योंकि तो पहले से ही चुप था तो ये मिलने के बाद एकदम चुप हो जाएगा इसके लिए शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है ऋषि। अर्थात उसको जब सूली में चढ़ाया गया वो समाधि में चला गया तो किंतु जो बाकी होते हैं, जो उपासना नहीं करके आए हैं उनको सूली में चढ़ाने से वो समाधि में चला जाएगा थोड़ा ऐसा नहीं जा पाएगा क्योंकि समाधि में जाने वाला नहीं जाने वाला मन होता है मन समाधि में जाएगा अर्थात एक विषय को पकड़ करके रखेगा अर्थात उतना एकाग्रता है तो जो एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया वो नहीं हो पाएगा दो प्रकार हो सकते हैं इसलिए ज्ञानी मात्र के योगी होंगे ऐसा आवश्यक नहीं है कुछ हो सकते हैं जैसे व्यास जी हुए भगवान भाष्यकरण इत्यादि ये लोग ज्ञानी भी थे योगी भी थे किन्तु तो सभी लोग योगी नहीं होते है तो जैसे मधुसूदन सरस्वती जी वगैरह ये महान शास्त्रार्थ तो किए हैं ये तो भगवान भाषिक भी हैं है भगवान भाषी कार योगी थे जी। तो सरस्वती जी ऐसे योगी बोल करके कहीं प्रमाण नहीं दिया जाता यह सर्वज्ञ सर्वभित यश तप ज्ञानमयम ईश्वर का जो तप है ज्ञानमय तद तो ऐसा तो इस प्रकार के केवल क्षण करना ईक्षण करना अर्थात चिंतन करना सृष्टि का क्रम कैसे होगा ऐसे चिंतन करना तस्मात तो ब्रह्म आगे नाम आगे रूप अन्न चाहिये ब्रह्म टीका में कहते हैं ब्रह्म कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ नाम घट इत्यादि रूप शुक्लादि अन्न ब्रहि ये सब ईश्वर का ज्ञानमय तप के बाद ये सब सृष्टि होंगे इत्यादि दिया आदि में टीका में कहते हैं यह काल कालो, कालो गुणी सर्विद यह, सर्व यह कालो काल काल की काल गुणी सारे गुण वाला सर्विद्या तो सभी विद्या का सर्वा विद्या यद्या सर्व इत्यादि श्रुतिर ये शेता सक इत्यादि श्रुतिर आदि पदार्थ आगे ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान में प्रमाण आगे है चिकित्सा चिकित्सा करतु मूल में तादृश चिकित्सा सद्भाव ईश्वर को उपादान विषय का चिकित्सा है इसमें क्या प्रमाण स्व अकामयत बहुश्यांग प्रजा येय इत्यादि श्रुति मान स अकामय स कौन है टीका में तृतीय पंक्ति में है यस्माद् स्माद आकाशादी स आत्मा ये कामित तैतर का तैतरय तस्माद, तस्माद आत्म आकाशुत तो इसलिए कहते हैं यस्माद् यस्मा आकाशादी स स आत्मा वो कामित कृतव इच्छा किया कैसे इच्छा किया बहुद भवेयम् भवेयम् का कर्ता कौन होगा अहम अर्थात ईश्वर ही इस प्रकार चिंता किया कि मैं बहुत हो जाऊं, मैं बहुत बना दू इस प्रकार नहीं, मैं ही हो जाऊं इस प्रकार अच्छा। कथम एक बहुदा बहुधा भवन इतिहा एक कैसे बहुत प्रकार की हो जाएगा एक घट बहुत घट हो जाएगा इस प्रकार की तो नहीं होगा इतिहास प्रजाइय सो अकाम तो बहुश प्रजा येय तो प्रजा ये है इस प्रकार की अहम प्रजा ये ये मैं ही प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं टीका मैं उत्पद्येय उत्पत्ति में हो जाऊं वही उत्तम पुरुष के वचन तद्यत इत्याद्या उपादेय तद्यत अर्थात एक चिकित्सा सद्भाव में ये भी प्रमाण है मूल में कहा क्या बहुशा इदी श्रुति कहने से तदेश चांदोवे का छंदोक तो तो है आगे मूल में तुश कृत परमात्मा में ये उपादान विषय कृति भी है तन मनो अकृत इत्यादि त्रम्ह टीका में देवी तत्द्रह्म तत मनोअकृत मन को बनाया इत्यादि वाक्यम आधिपद कहने से टीका में स्राणम असुजत इत्यादि आधिपद अर्थात ईश्वर वही अपरोय ज्ञान चिकित्सा कृषिमान हुआ तो इसलिए माया इत्यादि में ये सब लक्षण नहीं जाएगा आगे मूल में ज्ञान इच्छा कृतिया मध्य अन्यतम गर्भ लक्षण कृतय इदम विवक्षित तो उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति अभी कहते हैं कि यहाँ अपरोक्ष ज्ञान है चिकित्सा है कृति है ये तीन मिलाकर के एक लक्षण ऐसा आवश्यक नहीं है अन्यतम गर्भ लक्षणम तृतीय लक्षण तीन लक्षण है अपरोक्ष ज्ञान मतव हो सकता है चिकित्सा महत्व हो सकता है और कृति हो सकता है तीन क्यों ऐसे मानेंगे अन्यथा व्यर्थ विशेषण तो आपत्त एक से ही अगर लक्षण बन जाएगा तो फिर ये बाकी दो कहने का क्या जरूरत है ठीक है में तत्र उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वम उपादान गोचर बहुब्री है उपादान गोचर है जिसका अपरुक्ष ज्ञान का ऐसे ज्ञान वाला उसका ज्ञान और तादृश चिकित्सा उपादान गोचर चिकित्सा और कृति कृतिमत्व उपादान गोचर कृति कृतिमत्व इति एवं एक में वो कुतो न क्यों एक नहीं करते मूल में कह दिया व्यर्थ विशेषण अगर एक से ही हो जाएगा तो तीन को मिला करके एक क्यों करेंगे बाकी दो व्यर्थ होगा अन्यथा था शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं लक्षण त्रितय अविवक्षण तीन लक्षण अगर यहाँ नहीं करेंगे तो क्या व्यर्थ होगा उसको स्पष्ट करते हैं टीका में या तो एक लक्षण विवक्षणे अगर तीनों को मिला करके एक लक्षण करेंगे विशेषण व्यर्थम बाकी दो विशेषण व्यर्थ होंगे एक से ही तो काम होगा विशेषण व्यर्थम अतः विशेषण जन्मादि अन्यतमस्य वैध्यात लक्षण प्रवेश अच्छा <clears throat> यहाँ विचार चल रहा था कि अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति ये तीन को मिलाकर के एक करने का जरूरत नहीं तीन को अलग करेंगे जैसे ये भी यहाँ तीन हुआ इसी प्रकार की जन्मादि अन्यतम से एव लक्षण प्रवश अर्थात जन्मादि से भी तीन से जन्म स्थिति भंग लय वो तीन से भी एक होने से भी चलेगा अर्थात जन्म स्थिति भंग का कारण कहे जन्मादिश का जन्मा तो, तो जन्मादि का कारण कारण में भी तीन आ गया ज्ञान चिकित्सा कृति और दी भी आज अपने आजा तो ये तीन से एक लेने चलेगा ये तीन से भी एक लेने चलेगा तो फूलो भी कितना लक्षण हो सकते हैं तो है हाँ यहाँ से तीन से कोई एक लेने से होगा ये भी तीन से एक लेने से होगा अगर दोनों को मिला जन्म स्थिति भंग अलग अलग करने से छ हो जाएगा छ हो जाएगा मतलब ये छह फिर फिर मिलकर के एक एक बना से है मिल करके नहीं ये तीन है और ये तीन है ये तीन से कोई एक लेने चलेगा ये तीन से भी कोई एक लेने चलेगा अभी कुल कितना लक्षण हो सकते हैं तीन ही लक्षण होंगे तीन तीन होंगे छह कितना होगा छह होगा ना नौ होगा तीण। ये तीन से कोई एक लीजिए है। जी इसको लीजिए जी ये तीन से इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं अच्छा उसके साथ तीनों जोड़ेंगे जन्म स्थिति लय से एक लेना पड़ेगा ज्ञान चिकित्सा कृति से एक लेना पड़ेगा हो जाएगी। तो तीन के साथ इसमें इसमें भी आ, इस भी एक लेना चाहिए क्योंकि जन्मादि का कारण कारण को भी रखना पड़ेगा जन्म को भी रखना पड़ेगा जन्मादि से कोई एक रखना पड़ेगा कारण में तीन आगे कोई एक को लेना पड़ेगा जन्मादि से कोई तो जन्म का ज्ञान होना चाहिए अथवा जन्म का चिकित्सा होना चाहिए अथवा जन्म का कृति होना चाहिए किसी प्रकार की स्थिति और लय तो नवलक्षण हो जाएंगे तो इसी को कहते हैं या अतः अतएव टीका में आगे फलितम आह मूल में कहते हैं अच्छा मूल में अतः अतएव दिया अतः अतएव द्वितीय पंक्ति में अतः अतएव जन्म स्थिति ध्वंसान अन्यतमस्यव लक्षण लक्षणे प्रवेश जैसे यहाँ ज्ञान इच्छा कृति के बीच में एक को लिया इसी प्रकार की जन्म स्थिति ध्वंस से भी एक को लेगा अन्य एवं उसे क्या हुआ प्रकृत लक्षण नव लक्षण हो जाएगा ठीक है मैं ये सबको गिना करके लिख दिया कार्य जात जन्म गोचर अपरोन एक हो गया कार्य जात सकल कार्य का जन्म को जन्म का अपरोक्ष ज्ञान ऐसे आगे तत्व तद स्थिति विषय तदवत्व कार्य जात का जन्म गोचर अपरोय ज्ञानवत्म आगे तत्थिति विषय तत्व ये तत्पद से किसको लेंगे कार्य जात तो, जन्म जन्म नहीं आगे कार्य जात और आगे तदवत्व अपरोनवत्व तो कार्य जात का पहले दिया था जन्म को लेकर के अभी दे दिया स्थिति को लेकर के आगे लयो लयो गोचर गोचर ज्ञान ज्ञान तो को लेकर के का तीन दिखा दिया दिया इसी प्रकार की सब लिख समस्त कार्य गोचर चिकित्सा आश्रय तुम ये जन्म को लिया ना स्थिति को लिया ना ध्वंस को लिया जान समस्त कार्य गोचर चिकित्सा आश्रय तुम ये समस्त कार्य गोचर कार्य जन्म को लिया जन्म का चिकित्सा आगे तो स्थिति विषय चिकित्सा और ऐसे तो लय गोचर चिकित्सा बतु पहले अपरुक्ष ज्ञान तीन दिया था को लेकर मत जन्म गोचर कृतिमत्व स्थिति जगजन्मादे प्रमाकांक्षा जन्मादि का हेतु ब्रह्म है इसमें प्रमाण मूल में देते हैं जन्मादि ब्रह्मणों जगजन्माद वी भूता है ये तैतरी उपनिषद का यह तो जिससे ईमानी भूतानी जायते तो ये, तो तो ये जाकर के में तपस्या कियाते तो हैं।, हैं, हैं और फिर बनने के बाद अन्न में ही जाता है क्यों कहते स्थूल शरीरों को मैं मानना तो ये अन्न से मिट्टी से बना अनदाटी तो उससे बना उसी में ही आश्रित रहा अन्न में मतलब ये ब्री आगे फिर अन्न में ही लय हो गया तो फिर पिता फिर कहे मैं ये तपसा ब्रह्मो भी फिर इस बार जाकर के कहे ना, ना ये तो अन्न से नहीं है प्राण तो प्राण से उत्पन्न होते हैं प्राण में स्थित रहते हैं फिर प्राण में लय हो जाते हैं फिर ऐसे होते होते मन विज्ञान आनंद महपूस हो करके अनुभव करते हैं तो जिससे जाते हैं जन्म होते हैं जिसमें आश्रित तो होते हैं और अंतिमती अभिसंभी प्रयंती प्रयंती है सप्तमी तो प्रयंती अभिशंब न सप्तमी नहीं है रूप होगा तो प्रयत् प्र याद से शत्रु प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा यत जस का रूप होने से होगा ये टिका में इसके लिए देते हैं क्रियापदी प्रलय गति गंती अभिशंबी सं धातु के आगे अगर होगा तो हो हो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो सप्तमी में यती होगा यती नहीं हो पाएगा तो इसलिए जस का ही रूप है जस में कैसे यत होने से प्रशक अनुदान क्या चीज नपुंस नहीं ठीक है नपुंसुम जगत जगती जगंती जैसा तो तो ये है। जगत में भी शत्रि वर्तमान है अच्छा, प्रषद महद जगत क्षत्र इनको निपातन किया जाता है वर्तमान अर्थ में और शत्रु जैसा माने शत्र से नुम हो जाएगा सर्वनाम स्थानों में गच्छन्ति संति प्रलय गति यशंती भी सत्यंत है हाँ सत्र है ये तो किंतु गच्छन्ति संति ये भी सब जस का रूप है अर्थात जाता हुआ तो यहाँ प्रयंती अभिसम्भी कहने का तात्पर्य है कि में प्राप्त कर जाते हैं जिसके साथ अर्थात मरने के बाद वो सत्य साथ आधात्म्य प्राप्त कर जाते हैं सत अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य में तादात में न इसलिए प्रयंती अभिशंभी नहीं तो खाली कहना चाहिए था यह तो अभिशंभी जिसमें प्रवेश कर जाते हैं तो प्रयंती फिर कहने का अर्थ है में हो जाते हैं अर्थात मरने के बाद जैसे सुषुट्ती में सुषुट्ती में अपना भेद नहीं रख पाता है इसी प्रकार की मृत्यु में भी अपना भेद नहीं रख पाएगा जीवंती भी क्रियापंद कैसे जीवंती जीवंती जस का होगा ऐसा मूल तो तो तो है है तो वो तो क्रिया क्रिया वो सर्वाणी हवा इन भूतानी आकाशाद समुप्य आकाशम प्रति अस्त ये सांद्री उपनिषद में आकाश से उत्पन्न होते हैं सर्वाणी हवा ईमानी भूतानी आकाशों से उत्पन्न होते हैं भूतानी कहने से उसमें अपंचीकृत आकाश भी आएगा तो इसीलिए आकाश, से कैसे उत्पन्न होगा इसलिए कहा जाता तल, है आकाशा आकाशिंगात ये आकाश शब्द से ब्रह्म को लेना है आकाश शब्द से अगर भूताकाश लेंगे उससे सर्वाणी भूतानी कैसे उत्पन्न होंगे इसलिए आकाश शब्दों से ब्रह्म आकाशम प्रति अस्तम आकाश में फिर अस्त हो जाते हैं इत्यादि श्रुतिर आदि उपाधे यहाँ अर्थात ब्रह्म ही जगत का कारण है इसके लिए यह ये प्रमाण है अच्छा ओम शंकर देहा यम दक्षिणा